न्यूयॉर्क में उन्होंने ज्ञान योग तथा राजयोग पर जो व्याख्यान दिए वे सभी बाद में पुस्तकाकार में प्रकाशित हुए मौखिक शिक्षा के अतिरिक्त वे ध्यान आदि का भी अभ्यास कराया करते थे वस्तुतः उनका निवास स्थान एक आश्रम के रूप में परिणित हो गया था कर्मकुलाहल से पूर्ण तथा विजातीय भावों से ओतप्रोत अमेरिका में ऐसे भारतीय वातावरण की सृष्टि करना एकमात्र विवेकानंद के लिए ही संभव था न्यूयॉर्क में कार्य परिचालन के साथ ही वे वेदांत प्रचार के लिए अन्यत्र भी जाया करते थे ऐसे प्राण प्राणपण परिश्रम के फल स्वरूप यह स्वाभाविक ही था कि वे थकान महसूस करते थे अतः यह निश्चित हुआ कि ग्रीष्मावकाश के लिए जब कक्षाएं बंद रहेंगी तब वे कुछ अनुरागी भक्तों के साथ सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में अवस्थित सहस्त्र दीपोद्यान थाउजेंड आइसलैंड पार्क के एक सुंदर भवन में निवास करेंगे और उस अवधि में केवल कुछ आग्रहशील भक्तों का जीवन गठन करेंगे वे लोग वहां पर लगभग डेढ़ महीने रहे शिष्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी फिर बढ़कर 12 हो गई इसी दीपोद्यान में प्रतिदिन संध्या को भावमग्न होकर विविध ग्रंथों के आधार पर स्वामी जी जो उच्च और गहन भावपूर्ण उपदेश दिया करते थे वे ही मिस होकर बाद में इंस्पायर्ड टॉक्स देवाली के नाम से प्रकाशित हुए स्वामी जी उन दिनों अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भावभूमि पर आरूढ़ रहते थे इस ग्रंथ की प्रत्येक प्यक्ति इसका ज्वलंत प्रमाण है सहस्त्र दीपोद्यान का कार्य समाप्त होने पर वे मिस मूलर और ईटी e. स्टडी के आमंत्रण पर पेरिस होते हुए 10 सितंबर को लंदन पहुँचे लंदन में उन्होंने स्टडी में महोदय का आतिथ्य स्वीकार कर कार्य कार्यारम्भ किया और शीघ्र ही उनका नाम सर्वत्र फैल गया परंतु इंग्लैंड में दीर्घकाल तक निवास करना संभव न था क्योंकि इससे अमेरिका में प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक चलता हुआ कार्य मिट्टी में मिल जाने की संभावना थी अतः उन्होंने इंग्लैंड में किसी अन्य सन्यासी को रखकर स्वयं अमेरिका जाने का निश्चय किया और एक नए सन्यासी के लिए भारत में पत्र लिखा इस प्रकार इंग्लैंड में तीन महीने बिताकर वे 6 सितंबर को पुनः अमेरिका आए इस बार अमेरिका पहुंचकर स्वामी जी कर्मयोग पर व्याख्यान देने लगे जैसा समय वह भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ स्वामी जी लिखकर व्याख्यान नहीं देते थे व्याख्यान के मंच पर आकर जैसी आंतरिक प्रेरणा मिलती तदनुसार लगातार बोलते जाते इस प्रकार उनके मूल्यवान उपदेशों को लुप्त होने से बचाने के लिए अठारह सौ ईस्वी के अंत में एक शीघ्र लिपिक की नियुक्ति की गई परंतु स्वामी जी की वाग्मिका की द्रुत गति का अनुसरण करना लिपिक की क्षमता के बाहर था अतः बाद में गुडविन नामक एक अंग्रेज के ऊपर यह कार्य सौंपा गया जी के के गुणों गुणों पर हुए हुए और धन कमाने का उद्देश्य त्याग कर उनके शिष्य बन गए। भी गुडविन से इसीलिए तो थोड़े ही दिनों बाद जब शिष्य का भारत वर्ष में निधन हो गया तो वे वे वेदना पूर्वक स्वर में कह उठे मेरा दाहिना हाथ ही चला गया अस्तु नवीन व्यवस्था के अनुसार न्यूयॉर्क नगर में प्रति सप्ताह सत्रह कक्षाएं चलाकर भी स्वामी जी की आध्यात्मिक भावधारा प्रसारण की आकांक्षा मानो तृप्त नहीं होती थी अतः अवसर पाते ही व्याख्यान देने बॉस्टन बौ। ब्रुकलिन आदि नगरों में जाते थे फलस्वरूप कर्मचंचल अमेरिका भी इस तूफान सदृश हिंदू साइक्लोनिक हिंदू एवं विद्युत सदृश वक्ता लाइटनिंग ओरिटर को देखकर चकित रह गया अठारह ईस्वी के फरवरी में उनके व्याख्यान का दूसरा दौर शुरू हुआ इन व्याख्यानों के आधार पर भक्त योग की रचना हुई मेरे गुरुदेव व्याख्यान भी इन्हीं दिनों का है पिछली बार अमेरिका प्रवास काल में किसी किसी ने उनसे सन्यास लिया था इस बार भी एक व्यक्ति ने सन्यास ग्रहण किया इस प्रकार स्वामी कृपानंद हर्लियो लैंसबर्ग स्वामी अभयानंद मैड मेरी लुई और स्वामी योगानंद डॉक्टर स्ट्रीट उनके पश्चात सन्यासी हुए इसके साथ ही श्री और श्रीमती लेगेट श्रीमती ओलीबुल मिस मैक्लाउड आदि भी उनके अमेरिका के कार्य में सहायक हुए अठारह ईस्वी के फरवरी में ही न्यूयॉर्क वेदांत समिति की स्थापना करने के पश्चात स्वामी जी अपने अमेरिकी कार्य के बारे में कुछ निश्चिंत हुए इधर इंग्लैंड से भी बारम्बार बुलावा आने लगा अतः अमेरिका के कार्य परिचालन की जिम्मेदारी अनुगत भक्तों तथा बंदवाओं पर बांधवों पर छोड़कर 15 अप्रैल को वे पुनः इंग्लैंड की ओर रवाना हुए लंदन में स्वामी जी के व्याख्यान मई के प्रारंभ से ही होने लगे इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह पाँच कक्षाएं और प्रति शुक्रवार को प्रश्नोत्तर कक्षा होने लगी साथ नगर तथा बाहर की विभिन्न सभा समितियों के आमंत्रण पर भी उनके व्याख्यान होने लगे प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ उनका साक्षात्कार उनके इस लंदन निवास की उल्लेखनीय घटना है इस परिचय के फलस्वरूप प्राध्यापक श्री कृष्ण के प्रति और भी अधिक श्रद्धा संपन्न हुए और आगे चलकर उन्होंने श्री कृष्ण की एक जीवनी भी लिखी इस बार मिस मूलर मिस नोबल निवेदिता सेवियर दंपति और श्री स्टडी ने भी स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के समाचार पत्र तथा शिक्षित वर्ग उनके कार्य की भूरी भूरी चर्चा तथा प्रशंसा करने लगे जुलाई में लंदन की छुट्टियों का आरंभ होते ही स्वामी जी यूरोप भ्रमण के लिए चल दिए सेवियर दंपति तथा मिस मुलर भी सहायात्री हुए स्विट्जरलैंड पहुंचकर वे दर्शनिक दर्शनीय स्थान आदि देखने में व्यस्त थे कि जर्मनी के किल नगर से वहां के दार्शनिक विद्वान पॉल डायसन का पत्र आया जिसमें उन्होंने स्वामी जी को अपने घर पर पधारने की अभिलाषा व्यक्त की थी अतः यूरोप के अन्य स्थान देखने की योजना अधूरी रह गई स्विट्जरलैंड के एक दो स्थान देखने के बाद स्वामी जी जर्मनी के हाइडलबर्ग और बर्लिन होते हुए किल पहुँचे विद्याप्रेमी ऋषितुल्य प्राध्यापक ने स्वामी जी के साथ काफ़ी समय तक चर्चा की और उनका प्रथम परिचय मित्रता में परिणत हुआ प्राध्यापक और भी कुछ दिन तक स्वामी जी का संग सुख पाने के इच्छुक थे परंतु स्वामी जी ने बदलाया कि पिछले डेढ़ महीने से उनका इंग्लैंड का कार्य बंद पड़ा है जिसे पुनः आरंभ करना आवश्यक है अतः प्राध्यापक ने उन्हें उस समय के लिए विदाई दे दी पर कुछ दिन उनके साथ इंग्लैंड में बिताने के उद्देश्य से वह हैमबर्ग में पुनः उनसे जा मिले और सभी एक साथ हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में होते हुए लंदन के लिए रवाना हुए स्वामी सारदानंद इससे पूर्व ही लंदन आ चुके थे बाद में स्वामी जी के आदेश पर वे अमेरिका जाकर वेदांत प्रचार में लग गए इसी बीच स्वामी अभेदानंद ने जब लंदन आकर सारा कार्य संभाल लिया तो स्वामी जी को लगा कि पश्चिम में उनके प्रारंभ किए हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था हो चुकी है और अब उनका भारत लौटना आवश्यक है अतः 16 दिसंबर सोलह को वे वे सेवियर के के साथ लंदन से चले। रास्ते में वे की प्राचीन संस्कृति चिन्ह अवलोकन कर भुगत हुए भूमध्य सागर में यात्रा करते समय नेपल्स और पोर्ट के बीच उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध पुरुष उनके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे तुम अब क्रीट जेब के निकट हो इस स्थान से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है इन वृद्ध महोदय ने स्वामी जी को और भी बतलाया कि बौद्धों के थेरापुत तथा आसीन नामक दो श्रमण संप्रदाय की बाद में थेरापुटे तथा ऐसेनी नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में उन्हीं संप्रदायों से ईसाई धर्म के उपादान संग्रहित हुए इस स्वप्न या अनुभूति ने स्वामी जी के मन पर गहरी छाप डाली और इस विषय में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भारत ही विश्व के सभी धर्मों का आदि उद्गम है स्वामी जी का निर्धनों तथा अपने के दिखाई रह जाना पड़ता है। वहां पर जब जहाज ठहरा और वे टहलने के लिए उतरे तो उन्हें कुछ दूरी पर एक भारतीय पान विक्रेता की दुकान दिख पड़ी तत्काल ही वे अपने अंग्रेज मित्रों को पीछे छोड़कर वहाँ जा पहुंचे और उल्लासपूर्वक उसके साथ वार्तालाप में तल्लीन हो गए अंग्रेज मित्र जब निकट पहुंचे तो देखा कि वे उनकी चीलम मांगकर कर आनंद पूर्वक धूम्रपान कर रहे हैं मिस्टर सेवियर ने उन्हें उस स्थिति में देखकर कर हंसते हुए कहा ओहो अब समझा इसी के लिए आप हम लोगों के पास से भाग आए जनवरी को तमाल एवं ताड़ के वृक्षों की, की पंक्ति से सुशोभित श्रीलंका की नैनाभिराम तटभूमि दृष्टिगोचर होने लगी और शीघ्र ही जलयान ने धार प्रभात की बालरवि किरणों से रंजित कोलंबो बंदरगाह में प्रवेश किया एक विपुल जनसमूह के साथ स्वामी निरंजनानंद बंदरगाह पर उपस्थित थे उन्होंने जहाज पर चढ़कर गुण्राता का सप्रेम आलिंगन और स्वागत किया स्वामी जी संध्या के पूर्व जहाज से उतरे एक बार स्वामी जी ने डेट्रायड अमेरिका के कुछ मित्रों से कहा था इस देश के लोगों की दृष्टि में मेरे कार्य का मूल्य भला कितना है और इसका कितना अंश ये लोग ग्रहण कर सकेंगे केवल भारतवर्ष में ही मेरे कार्य का यथार्थ सम्मान हो सकता है थोड़े दिन प्रतीक्षा करो फिर देखोगे कि भारत का मर्म स्थल तक हिल उठेगा उसकी नस नस में विद्युत का संचार होगा विजय के उल्लास में देशवासी मुझे सिर पर उठा लेंगे स्वामी जी अपने देश को जानते थे देशवासियों को पहचानते थे तथापि उनके भारत पहुंचने पर उन्हें पाकर विजय उल्लास संगीत स्तवपाठ सम समारोह शोभा यात्रा नगर सज्जा सभा समितियों आदि के द्वारा कोलंबो से काश्मीर तक की सारी भारतीय जनता जैसी मतवाली होती थी संभवतः इसकी वे कल्पना नहीं कर सके थे कभी कभी वास्तविकता के सामने कल्पना भी हार मान लेती है विदेश से लौटे विवेकानंद के मुख से नव अभियान का संदेश सुनने के लिए भारत उत्सुक था व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म की प्राथमिकता एवं प्रधानता की घोषणा करते हुए पाश्चात्य दृष्टिकोण को नवीन ढंग से रूपायित करना हिंदू विचारधारा की युक्ति युक्तता तथा प्रयोजन को दिखाते हुए सबको उसके प्रति आकर्षित करना वन के वेदांत को कर्म कोलाहल में संसार में लाकर उसे घर घर में व्यवहारिक वेदांत के रूप में प्रतिष्ठित करना और परस्पर विवादमग्न धर्मों एवं विचार धाराओं का समन्वय करते हुए समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोना या जिस प्रकार विवेकानंद की अमूल्य देन है उसी प्रकार राष्ट्र के गरिमा अतीत की प्राण शक्ति की आराधना करते हुए अपनी प्रतिभापूर्ण दूर दृष्टि की सहायता से उसके भविष्य का महान संभावनापूर्ण चित्र अंकित करना मोहमग्न राष्ट्र के धर्म समाज शिक्षा शिल्पकला इत्यादि साहित्य आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में नवजागरण लाते हुए भारत भारती का वज्रकोष से सर्वांगीण उन्नति के लिए मादक आह्वान करना तथा स्वयं के जीवन एवं कर्म द्वारा इस संपूर्ण कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस आदर्श को अपनाने के लिए सभी को आमंत्रित करना भी विवेकानंद का जीवनोद्देश्य था और कोलंबो से इस नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ